अमृतवाणी इष्ट की आवश्यकता 525 घर की बहू सास ससुर जेठ जेठानी सबका आदर सम्मान करती है सबकी सेवा करती है किसी की अवज्ञा या उपेक्षा नहीं करती परंतु अपने पति को वह सबसे अधिक चाहती है इसी तरह तुम भी अपने इष्ट देवता पर दृढ़ एक निष्ठ भक्ति रखो पर अन्य देवी देवताओं की उपेक्षा मत करो सब देवों के प्रति श्रद्धा रखो कारण सभी देव एक ही परमेश्वर के रूप हैं 526 चौसर के खेल में गोटी सब खानों का चक्कर लगाए बिना मंजिल पर नहीं पहुंचती। यदि दो गोटियां जोड़ी बांधकर इकट्ठी चलें, तभी उन्हें कोई काट नहीं सकता नहीं तो अकेली गोटी मंजिल के पास पहुंचकर कर पकते भी कट जा सकती है इसी प्रकार साधना के मार्ग पर भी यदि गुरु और इष्ट के साथ युक्त होकर आगे बढ़ा जाए तो बाधा विघ्न का भय नहीं रहता यात्रा निर्विघ्न रूप से सफल हो सकती है पाँच कलकत्ता जाने के लिए कई रास्ते हैं एक बार किसी मुसाफिर ने एक आदमी से कलकत्ता जाने का रास्ता पूछा उस आदमी ने कहा इस रास्ते से चले जाओ थोड़ी दूर चलकर उसने और एक जन से रास्ता पूछा उसने और एक रास्ता बताया इस तरह वह थोड़ा सा आगे बढ़कर किसी से रास्ता पूछता और उसके दूसरा रास्ता बताने पर अपना पहला रास्ता छोड़ उसी पर चलने लगता ऐसा करते हुए वह आखिर तक रास्तों पर ही भटकता रहा कलकत्ता नहीं पहुंच पाया यदि कलकत्ता जाना हो तो जो ठीक रास्ता जानता है उसे ऐसे एक ही व्यक्ति से रास्ता पूछकर उसी के निर्देशानुसार चलना चाहिए इसी भांति यदि ईश्वर के निकट पहुंचना हो तो एक जन का निर्देश मान चलो नहीं तो फिजुल भटकते फिरोगे पाँच एक आदमी कुआं खोदने गया थोड़ा सा खोदने के बाद ही पानी नहीं आते देख उसने वह जगह छोड़ दी और दूसरी जगह खोदना शुरू किया पर जब बहुत सी जमीन खोद चुकने के बाद वहां भी पानी नहीं मिला तब उसने वह जगह भी छोड़ दी और तीसरी जगह कुआं खोदने लगा पर फिर वही हाल हुआ इस प्रकार आखिर तक वह कुआं नहीं खोद पाया पहले ही स्थान पर यदि वह धीरज के साथ खोदते रहता तो उसे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और पानी भी मिल जाता धर्म मार्ग पर भी इसी तरह करते हुए बहुत से लोग हताश होकर सारा विश्वास गवा बैठते हैं पाँच स्त्री यदि अपने पति के प्रति एकनिष्ठ हो तो वह सती परलोक में भी अपने पति से जा मिलती है इसी प्रकार अपने इष्ट देवता पर एकनिष्ठ भक्ति हो तो ईश्वर दर्शन होता है